वशिष्ठ जी की ऐसी बातें सुनकर राजा इस्वंग को अपने पुत्र विकुक्षि पर बहुत क्रोधित हुए और विकुक्षि से कहा कि मैंने तुमसे श्राद्ध कर्म के लिए मांस लाने को जंगल भेजा था और तुमने मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं किया लेकिन अच्छे बुरे का कुछ विचार न रख कर, तुमने यह सारा मांस अपवित्र कर दिया और अब यह पित्र कर्म करने योग्य नहीं है अतः इस गुरु अपराध के कारण मैं तुमको त्याग रहा हूँ, तुम यहां से चले जाओ तुम्हारी जहां इच्छा हो वहीं रहो और अपने इस नीच कर्म का फल भोगो वशिष्ठ के कहने पर इस्वांगकु ने अपने पुत्र बिकुशी को त्याग दिया उस राजा इस्वांगकु के मरने पर भी राजा नहीं स्वीकार किंतु महर्षि वशिष्ठ के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया और पूरी पृथ्वी पर सभी राज्यों पर राज किया लेकिन राज्य कार्य करने पर भी उस विकुक्षि की महिमा अपने पूर्व पाप के कारण दिनो दिन दिन नष्ट होती गई अतः मनुष्य को चाहिए कि बिना विधान के मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए इस मांस खाने के विषय में विद्वान मनुष्यों का कहना है कि इस लोक में जिसके मांस को खाता हूं परलोक में वह मेरे मांस को खाएगा इसी प्रकार मांस खाने का नियम है खरगोश के मांस को खाने वाले राजा विकुशी कुकस्थ नाम का अधिक पलवान पुत्र पैदा हुआ प्राचीन काल में जब देवराज इंद्र ने बेल का रूप धारण किय डाल पर चढ़ गए यह आड़ीवक नाम के युद्ध का वर्णन था इसलिए इसका नाम ककुतस पड़ा था ककुतस ने अनेना नाम के पुत्र पैदा हुए अनेना के प्रथु नाम के पुत्र पैदा हुए प्रथु के वृषदसव नाम के पुत्र पैदा हुए वृषदसव के अंध्र नाम के पुत्र परम बलशाली पुत्र पैदा हुए जो अन्द्र के यवनाशव के नाम के पुत्र पैदा हुए और यवनाशव के श्रावस्त नाम के पुत्र पैदा हुए राजा श्रावस्त ने श्रावस्ती नाम के नगर को बसाया था श्रावस्त के बृहदशव नाम के प्रतापी राजा पैदा हुए बृहदशव के कुवलाशव नाम के पुत्र पैदा हुए जो इन्हीं राजा कुवलाशव को धुंधु के मारने के कारण धुंदुमार कहते हैं ऋषि बोले हे श्रेष्ठ सूत जी आप हम को धुंदु के वध का वर्णन सुनाइए किस कारण से राजा कुबलाश्व को धुंदुमार का पद प्राप्त हुआ सूत जी बोले हे ऋषियों राजा ब्रदश्व के 21000 पुत्र थे वे सभी पुत्र सभी विद्याओं में चतुर विद्वान बलवान यज्ञकर्ता धार्मिक विचार वाले थे राजा वृहदशव ने अपने सबसे धार्मिक शूरवीर और साहसी कुबला शव को उन्होंने अपने राज्य का स्वामी बनाया और इस प्रकार अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर आप वन में चले गए उत्तम ने राजा वृहदशव को वन में जाते समय रोका लेकिन वह नहीं रुके उतंग ने कहा हे hey राजा आप हम की रक्षा कीजिए उद्विग्न चित होने के कारण हम तपस्या करने में ऐस समर्थ हो गए हैं हे राजन हमारे आश्रम के पास ही मरुभूमि में बालू का समुद्र है उसी पृथ्वी पर धुंधु नाम का विकराल शरीर वाला महान बलवान मनुष्य रहता है देवता भी उस धुंधु का वध नहीं कर सकते वह बालू भी रहता है वह धुंधु मनु का पुत्र कहलाता है मनु के पुत्र होने पर यह दुष्ट स्वभाव का दारुण प्रगति का है। वह सभी लोगों का नाश करने की इच्छा से सौ वर्षों से कठोर तप कर रहा है। वह एक वर्ष बीतने पर एक स्वास छोड़ता है। उसके एक स्वास छोड़ते समय सारी पृथ्वी हिलने लगती है। सात दिनों तक पृथ्वी कांपती रहती है और अग्नि की चिंगारियां हे राजन इस समय उत्पातों से हम अपने इस आश्रम में भी नहीं निवास करते हैं हे राजन आप इस उत्पात से हमारी रक्षा कीजिए तुम्हारे इस कार्य में भगवान विष्णु अपने तेजो बल से तुम्हारी सहायता करेंगे इस असुर के मरने पर सभी लोग सुखी रहेंगे हे भूपति तुम इस यज्ञन असुर को मार सकते हो निष्पाप पूर्व काल में भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया है कि महाबलवान धंदु अल्प बल से अधीन नहीं किया जा सकता इस असुर को बहुत ही अधिक बलशाली मनुष्य ही अपने वश में कर सकता है हे भूपति इस असुर को कोई 100 वर्षों में भी नहीं मार सकता देवता भी उसको नहीं मार सकते उतंग ऋषि के इस प्रकार कहने पर राजा वृधश्व ने पुत्र कुबला शब को धुंधु के मारने के लिए भेज दिया और उतंग ऋषि से बोले हे ऋषि महर्षि मैं, मैं राजा हूं सभी का पालन करना हमारा धर्म है लेकिन हे महर्षि हम अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे हे द्विज हमारा पुत्र निसंद धुंधु को मार डालेगा इस प्रकार बृहदशब प्रतिज्ञा करके अपने पुत्र कुबलाशब को महर्षि को सोप कर आप वन में तपस्या करने चले गए इधर पिता की आग्या पाकर धर्मात्मा राजा कुबलाशब अपने 21,000 पुत्र और महर्षि उतंग को साथ लेकर धुंध को मारने के लिए चल पड़े इसके बाद उतंग ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और फिर भगवान विष्णु अपने तेज के साथ उस धर्मात्मा कुलाशब्द के शरीर में प्रविष्ट हुए। जिस समय राजा कुलाशब्द धुंदु को मारने के लिए चले, तो उस समय चारों तरफ आकाश में घोर शब्द होने लगे और चारों तरफ से यह धमनी होने लगी कि राजा कुलाशब्द अवश्य ही इस धुंधु रक्षस का वध करेंगे। देवता चा� उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे इस प्रकार अपने पुत्र के साथ राजा को लशव उस बालुकामय समुद्र को खनाने लगे उस समय वह राजा बहुत अधिक बलवान हो गए थे फिर भी उतंग ऋषि के वश में स्थित थे उस समय जब सब मिलकर उस बालुकामय समुद्र को खन रहे थे धुंधु पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई देने लगा। उस समय वह बहुत क्रोधित हो रहा था। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। वह इस प्रकार उगल रहा था। मानो सभी लोगों को निगल जाएगा। फिर उसने अपने योग बल से चारों तरफ खूब जल बरसाया। चारों तरफ ही जल ही दिखाई पड़ने लगा। हे सभी ऋषि, ऋषि � कृषि उस समय जल की तरंगे इस प्रकार उठने लगी मानो चंद्रमा निकल गया हो फिर उस राक्षस ने राजा के तीन पुत्र को छोड़कर सभी पुत्र को भस्म कर दिया तब धुंधु के नष्ट करने की इच्छा से राजा ने उस संपूर्ण जल को पीलिया और अपने योग बल से उस अग्नि को भी शांत कर दिया और इस प्रकार अपने अधिक उत्स उस धुंधु असुर को मार दिया, तब उस असुर को मारकर राजा उतंग ऋषि के पास आए, तब महर्षि ने राजा के अदम्य साहस को देखकर पर प्रशन होकर उत्तम वरदान राजा को दिया, राजा को महर्षि ने कभी कष्ट न होने वाली अक्षय संपत्ति प्रदान की, वह शत्रों पर विजय प्राप्त करे, धर्म में प्रेम भावना बढ़े और स्वर्� वहां से कभी उसका पतन ना हो उसे इस प्रकार वरदान दिया और राक्षसों को मारने के लिए उन सभी मरे हुए पुत्रों को अक्षय स्वर्ग प्रदान किया इसके बाद राजा कुबला शव के बचे हुए तीन पुत्र रह गए थे उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम घटा दूसरे का नाम भद्रा और तीसरे पुत्र का नाम कपिला था धुनधुमार के धृणर्षव के पुत्र का नाम हेरेश्वव था हेरेश्वव के निकुंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ निकुंभ नाम का पुत्र हमेशा क्षत्रिय धर्म में निरत रहता था निकुंभ के सहंताश्वव नाम का युद्ध में निपुण पुत्र पैदा हुआ सहंताश्वव की स्त्री का नाम हेमवती था उसको मतिद्रश्वती भी कहते थे वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी Uské Prasenjit nama ka ek putr penda hua Prasenjit ke juanashab nama put penda hua, wae dhamik bicara wala param kantiman tha, jut tino loko me persidh tha. Uské Gorī nama ki istri thi, uské puti ne ek bar uské shaap de díya, jiske fal se wae bahuda nama ki nadi ke rupa me batal gay. Uské Gorik nama ka putr Chakrverti Samrath gula thah